वो तुम्हारा दुश्मन हो गया है वो तो तुमको जहार दे गया है बला दवा वही, है ना और तुरंत मन में शंका हो जाती है तो ये जो अब देखो कि वस्तु देख करके हमारा मन बिगड़ता है, है ना कि बुद्धि जो है वो हमारे मन की प्रेरक है बुद्धि जो है वो हमारे मन की प्रेरक है तो हम अपनी बुद्धि में अपने वेद शास्त्र के अनुसार अपने संप्रदाय के अनुसार अपने समाज के अनुसार पुरान बाइबिल के अनुसार है जिंदा जिंदावस्था और ग्रंथ साहब के अनुसार है ना जो अच्छा बुरा हम अपनी बुद्धि में बैठा लेते हैं है ना जो संस्कार हमारी बुद्धि में बैठ जाता है उसके प्रतिकूल होने पर हमको बहुत दुख होता है और रोग होता है और उसके अनुकूल होने पर है न उसके अनुकूल होने पर वो रोग नहीं होता वो प्रतिकूलता नहीं होती वो दुख नहीं होता ये हमारे ज्ञान का काम नहीं है ये हमारी आदत ये हमारे अभ्यास का ये हमारे अभ्यास का काम है तो इसके निवारण के लिए भी बड़ी बड़ी युक्ति है वो आपको थोड़ी उसकी भी चर्चा कर रहे हैं आप लोगों ने वाम मार्गियों का नाम सुना होगा पहले उन्हीं का नाम लेते हैं बोला वो कहते हैं कि जिन जिन चीजों के बारे में तुम्हारा संस्कार ऐसा है कि ये काम बुरा है ये खाना बुरा है ये पीना बुरा है बोला ये हमारे वैदिक तंत्र नहीं वैदिक नहीं हो हाँ। दक्षिण तंत्र नहीं वाम तंत्र जैसे राजनीतिज्ञों में होते हैं ना एक दक्षिण पक्षी एक वाम पक्षी है ना तो आजकल दक्षिण पक्षी कम्युनिस्ट है ना बोले कांग्रेस से मिलते जा रहे हैं या वाम पक्षी कम्युनिस्ट का चीन से मिलते जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना तो ये वाम पक्षी कम्युनिस्ट जो है है ना ऐसे बह मार्ग है अमुक अवस्था में अमुक मात्रा में उस वस्तु को स्वीकृति दे, दे दो जिस वस्तु जो वस्तु तुम्हारे संस्कार के विपरीत पड़ती है ये नहीं बिल्कुल ये नहीं की हमेशा ही स्वीकृति दे दो सारी स्वीकृति दे दो ये वाम तंत्र में भी नहीं है तो वो कहते हैं कि देखो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मन में आवे सोई खा ले तो, तो मर जाएगा अच्छा जो मन में आवे सोई कर ले तो मर जाएगा जो मन में आवे सोई ले आवे उठा के वो तो, तो पकड़ा जाएगा तो कर्म में वस्तु के संग्रह में और भोग में और बोलने में हो जो मन में आवे सोई बोलो है अरे पागल लोग पागल समझ लेंगे तुरंत पागल समझ लेंगे जो मन में आवे सो बोलो तो तो एक व्यवस्था हमारे कर्म में होनी चाहिए है ना थोड़ी थोड़ी स्वीकृति देते हुए होली के दिन गाली की छुट्टी रहनी चाहिए बोला उसमें समाज सुधारकों की ज्यादा नहीं चलनी चाहिए है ना और, और, और ससुराल में जाने पर है ना ससुराल में जाने पर गाली सुनने की आदत रहनी चाहिए है न क्रिसमस के दिन हो है ना? नाचने की छूट होनी चाहिए है है ना ये ये ये भी एक मनोवैज्ञानिक वस्तु गोविंदा आला है ना गोविंदा आला के दिन अपने को खूब ठीक ठीक मिलाए लेना चाहिए है ना ये ये बिल्कुल जो रोक है ना वो मन को मारती है और व्यवस्था पूर्वक जो रोक होती है व्यवस्था पूर्वक है ना संकीर्तन में खूब नाच लो है ना खूब चिल्ला लो खूब गाय लो अगर जबान पर हमेशा के लिए है ना हमेशा के लिए उसको जोड़ करके रखोगे बंद करके तो वो भीतर ही भीतर उसका एक बुग्ज बन जाता है ना ये बात हमको बचपन में हमारे जो बड़े लोग थे ना वो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो किसी दिन ग्राह्य न हो तो जूठा नहीं खाना चाहिए बोल एक दिन की छूट रखो जिंदगी में जूठा खाने के भी एक दिन झूठ रखो कहा बोले जगन्नाथपुरी जाना तो जरूर खाना है ना अच्छा लेकिन ये है कि अब जब घर घर रोजे ही रोज खाने लग गए तो जगन्नाथपुरी जाने की जरूरत कहां रही वो तो सिर्फ वो तो कि वस्तु में अशुद्धि नहीं है वस्तु तो ब्रह्म है एक दिन गाली सुनने के लिए रखो एक दिन हो मन माने ढंग से जुआ खेलने का भी एक दिन रहना चाहिए जिंदगी में भला हाँ उसको दिवाली बोलते हैं ये अब, अब आप लोग तो कहोगे कि ये क्या बोलने लग गए है ना अच्छा तो बाम मार्गियों की स्थिति जो है वो विलक्षण है और ये तो वैदिक धर्म की बात आपको बताइए है ना कि उसमें भी सौत्राम सुराम पिबेद है ना उसमें भी उसमें भी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती ये जिन लोगों ने एक क्रिया को धर्म मान लिया जिन्होंने एक तरह की रहनी को धर्म मान लिया जिन्होंने एक तरह की वस्तु को धर्म मान लिया उन्होंने हमारा जो विज्ञान था ना वैदिक विज्ञान वो हाँ। तो क्रिया में अटक गए वो तो वस्तु में अटक गए वो तो व्यक्ति में अटक गए क्या उन्होंने हमारे वैदिक मनोविज्ञान को वैदिक मनोविज्ञान को समझा नहीं वैद्य हिंसा धर्म अहिंसा धर्म है बिल्कुल अहिंसा धर्म है लेकिन वो इतनी जड़ इतना जड़ धर्म नहीं है है ना कि परराष्ट्र हमारे ऊपर आक्रमण कर दे और हम उसका मुकाबला न करें चोर और क्या नाम है डाकू आके लूट ले और हम उसका मुकाबला नहीं करें ब्रह्मचर्य धर्म है कोई बात नहीं है लेकिन उसका अर्थय नहीं, नहीं करें ब्याह जो है, है ना ये व्यवस्था पूर्वक ब्रह्मचर्य है इसका ये देखो दृष्टि पूर्वक दृष्टिकोण है ब्रह्मचर्य व्यवस्था व्यवस्था पूर्वक ब्रह्मचर्य का नाम विवाह है है ना आ, आ, आ, इसी प्रकार नारायण अब और ज्यादा बोलेंगे तो भाई कोई ऐसे बहुत कट्टर धर्मात्मा लोग बैठे होंगे ना तो वो नाराज होंगे कि ऐसे बोल गए अच्छा अब आपको तो देखो उपासना की दृष्टि से आप बताना जहां जहाँ वस्तु को ही मन का कारण मानते हैं वासना का कारण मानते हैं वहां तो वस्तु के द्वारा नियंत्रण करते हैं इंद्रियों के द्वारा नियंत्रण करते हैं और जहाँ वासना को हित, बुद्धि को हेतु मानते हैं ना बुद्धि स्वीकार करते हैं, का समझाना चाहिए हो बुद्धि को कैसे समझाना एक आदमी थे तो उन्होंने आके कहा महाराज हमको अमुख आदमी बहुत बुरा लगता है और उससे हमको ग्ला नहीं होती है घृणा होते हैं अच्छा कैसा तो हमको अब क्या करना चाहिए तो महात्मा बोले कि देखो रात को जब सब काम तुम कर लिया करो ना और सोया करो तो तुम ऐसे दोहराओ वो आदमी हमसे दुश्मनी नहीं करता है ना वो हमारा भला चाहता है ना और वो जो करेगा उससे हमारा भला होगा उसमें भी ईश्वर का हाथ है और मैं अपना प्रेम उसको देता हूं हे मेरे प्रेम आज तू इस समय रात में तू उसके पास चला जा और जब वो सो जाए तो जा के हमारे प्रेम तुम उसको आलिंगन कर लो बोला और जब वो प्रा, प्रातः काल जब नींद टूटे ना तो फिर कहो कि हम अपना प्रेम उस दुश्मन के पास जो हमसे हमारा दुश्मन मालूम पड़ता है उसको हम अपना प्रेम देते हैं बोला तो अपने मन को मनाने की पद्धति बुद्धि को सुधारना तत्व ज्ञान से कि सचमुच जिसको तुम दोस्त दुश्मन समझते हो और राग द्वेष में फंस रहे हो वो नहीं है तत्व ज्ञान से बुद्धि को सुधारना तत्व ज्ञान से और चंचलता जो चित्त में है कभी यहां कभी वहां उसको जोग से संभालना और नारायण सब में ईश्वर दृष्टि करके उसको प्रेम करना ये भक्ति का सिद्धांत हुआ और धर्म से मन को नहीं रोका जाता हो धर्म से मन को व्यवस्थित किया जाता है मन को जो लोग डंडा मार के रोकना चाहते हैं और या केवल आज्ञा देना चाहते हैं ना तो वो शास्त्रीय दृष्टि नहीं है आप उस नाम है नारायण मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा ये चार बात हमारे योग शास्त्र में मानी हुई है अगर कोई सुखी दिखे ना कोई आदमी खूब सुखी दिखे तो उससे ईर्ष्या मत करो अगर किसी को सुख मिलता है इस संसार में तो सुख मिलना बड़ा मुश्किल है हो इस संसार में मनुष्य के उसको सुख मिलना बहुत मुश्किल है अगर किसी को किसी कारण से सुख मिलता है तो उसमें तुम मक्खी मत बनो मैत्री करो ये तो ये तो हमारी बहन है ना? ये हमारा मित्र है ना? ये हमारा है ये है है है ना ना ये ये ये तो तो हमारा हमारा मित्र भाई सुखी जैसे अपने बेटे के सुख की जीत हुई सारे संसार पर तो हमारी जीत हुई कि नहीं हुई हमारा भाई अगर दुनिया का राजा हो गया तो हम हो गए कि नहीं एक भी भारतीय अगर स्वतंत्र हुआ तो हम भारतीय स्वतंत्र हो गए कि नहीं हो गए तो अपने को सुखी के प्रति मैत्री की भावना से जोड़ देना दूसरे के सुख में अपने को सुखी समझ लेना बोला और जब दुखी को देखें तब उससे घृणा नहीं करना गिला नहीं करना अरे गंदा है ये कोड़ी है ना ऐसा उसके ऊपर करुणा करनी चाहिए उसको खिलाओ उसको पिलाओ उसकी चिकित्सा करो उसकी दवा करो है ना करुणा हाँ किसी को पुण्य करते देखो तो ये मत स्पर्धा मत करो कि ये हमसे आगे बढ़ते हैं है ना खुश हो जाओ वाह वाह वाह ऐसा पुण्य आत्मा धरती पर है और यदि कोई पाप कर रहा हो तो उसे दुश्मनी मत जोड़ो नारायण ना? ना आंख ही घुमा ले उसकी तरफ से एक बार की बात आपको सुनाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट से दंडकार नासिक आ उनको रास्ता देखना था कि रामचंद्र किस रास्ते से गए हैं रामायण दिख रहे और रास्ते में जब चले तो देखा कि एक घोर जंगल में एक स्त्री पुरुष दोनों ठीक रास्ते पर ही है ना उस स्त्री पुरुष का जो है ना कर्म है वो कर रहे हैं अब तुलसीदास जी ने देखा कि हम इधर से जाएंगे तो इनके सुख में बाधा पड़ जाएगी और रास्ता जंगल दूसरा था नहीं तो उन्होंने हाथ में लठिया तो थी ही टेकने लगे और जैसे कोई अंधा हो बोले बाबा मैं अंधा हूँ सूरदास है ना मुझे रास्ता बता तो दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत खुश होके कहा कि बाबा सीधे चले जाओ रास्ता ठीक है, है आंख बंद किए वो चले गए हो आगे जब निकले निकल के आंख जब उन्होंने खोली है ना तो क्या देखते हैं सीता राम भगवान खड़े हैं तुलसीदास तो ने कहा महाराज आप कैसे यहां मैंने तो आपका ध्यान भी नहीं किया कब बोले ये तुम्हारे चित्त में है ना जो समता है ना जो दूसरे के सुख में बाधा ना पड़े ये जो तुम्हारी इच्छा है है ना वो मैं ही हूँ वो भीतर मैं ही हूं वही दिखाई पड़ता हूं कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में ये जो मानसिक दुख होते हैं अधिक सौ प्रतिशत मनुष्य को मानसिक दुख ही होता है अन्न न मिलने का दुख कम है हो कपड़ा मिलने का दुख कम है बोला कुर्सी न मिलने का दुख कम है है ना ये मन ही अपना गड़बड़ा करके नहीं तो दिन भर में सत्रह बार दुख हो सत्रह बार सुख हो ऐसा कैसे हो सकता है है ना तीन मिनट दुखी और तीन मिनट सुखी ऐसा कैसे हो सकता है तो ये जो मनी है इनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं लगाना ये अप एक है, अपने भीतर ही बैठे बैठे कभी सुख कभी दुख बनते रहते हैं तो इध को मनाना चित्त प्रसाद बोलते हैं अपने चित्त को मना मना के खुश रखना है ना इसमें वेदांत की दृष्टि से सब एक है अद्वैत आत्मा ज्ञान स्वरूप भक्ति की दृष्टि से सब ईश्वर है ना योग की दृष्टि से और सांख्य की दृष्टि से सब प्रकृति है है ना और भौतिक वादियों की दृष्टि से सब पंचभूत है तत्व की दृष्टि से सृष्टि में कहीं भेद नहीं है ये हमारे संस्कारों ने हमारे ज्ञान में हमारे मन में झूठा भेद डाल दिया है और इस भेद भ्रांति के बस में ना हो करके समता के साथ सारे व्यवहार करते चले आग्रह न करें जिद्द न करें तो हमारा मन हमेशा सुखी रहेगा प्रसन्न रहेगा यही इसकी चिकित्सा है साम मनस्यम अविद्वेशनों अभिद, में बहा है ना अथर में मंत्र आता है हम तुमको अभिद्विष्ट बनाते हैं परस्पर बिगाड़ कभी नहीं करना विद्वेश नहीं करना साम अपने मन को हर समय सम्यक भाव में सम्यक भाव में अपने मन को रखना नारायण है, ना? तो है ना तो शांति के साथ उठ के कमरे में चले गए तिवाड़ी बंद कर लिया रो लिया रोना रोको मत है ना आ, रोना आवे तो खूब मजे से रो लो आध घंटे रो, रो लेने के बाद फिर तुम्हारा चित्त ऐसा स्वस्थ होगा ऐसा प्रसन्न होगा क्या पूछना है ना अगर किसी को गाली देने का मन में आवे तो उसके पास जाके गाली मत दो है ना कमरा बंद कर लो बोला और दीवार को गाली देना शुरू करो तो दीवार को गाली देना शुरू करोगे तो तुम्हारी भड़ास मिट जाएगी हो है ना वो जो भड़ास है ना मन में जो भड़ास है वो मिट जाएगी और तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा बोला उसको बाहर ले जाके देने की जरूरत नहीं है इस तरह से अपने मन में बहुत प्रेम आवे ना तो अपने हृदयस्थ जो भगवान है उनके साथ जोड़ दो अच्छा अब ज्यादा ने कल और सुनाएंगे धर्मेशुता सर्वे धर्मस्था ज्ञानम नई तदुन न भाषित दुर्दर्शमतिगम्वीं हज साम्यंारदं बुद्धवा पद्मनामस्कुर्ोंथ आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वभाव से निर्मल है उसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं है वो नित्य बुद्ध नित्य मुक्त है प्रकृति निर्मल का अर्थ हुआ नित्य शुद्ध प्रकृति निर्मल माने नित्य शुद्ध और आदि बुद्ध माने नित्य बुद्ध मुक्त माने नित्य मुक्त नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त ये आत्मा का स्वभाव है और ये बात इस प्रकरण में विशेष रूप से कही गई है कि कोई भी वस्तु अपने असली स्वभाव का परित्याग नहीं करते है जैसे सूरज कभी अंधकार नहीं हो सकता अग्नि कभी शीतल नहीं हो सकते तो आत्मा का सहज स्वभाव यही है तो अभी मैंने सवेरे थोड़ा विचार किया जलाद से बुद्धि प्रकरण तो हमको ऐसा लगा कि नानता प्रज्ञम नभ प्रज्ञम नोभ तज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम ये जो श्रुति सातवा मंत्र जो मांडु के उपनिषद का है यदि व्यवस्था पूर्वक हम इन सौ श्लोकों पर उसको बैठाना चाहें तो सातवें मंत्र के किस पद की व्याख्या कौन सा श्लोक है इसको ठीक ठीक बैठा सकते हैं क्योंकि ये कारिका तो व्याख्यान रूप है तो जहां मूल श्रुति के साथ कारिकाएं मिलती जा रही हैं और उनके भाव को और प्रकट करते हैं वहां तो मंत्र एक है यहां सौ श्लोक सौ है तो सातवें मंत्र की व्याख्या सौ श्लोकों में सौ कारिकाओं में गौड़ पादाचार्य जी ने की है और उन मंत्रों के अलावा और दूसरे उपनिषदों में जैसे परमार्थ तत्व का वर्णन है उसको इन्होंने लिया है इनकी अपूर्वता क्या है अपूर्वता यह है कि प्रपंच के अस्तित्व का खंडन बौद्धों ने किया है तो मुख्य रूप से दो तरह से किया है बौद्धों के चार वेद होते हैं बाह्यार्थवादी बौद्ध अंतरर्थवादी बौद्ध उभयाथवादी बौद्ध और अनुभार्थवादी बौद्ध ये हमने अपनी भाषा में उनका विभाग कर दिया वो तो कोई जोगाचार वैभाषिक सौतांतिक ऐसे माध्यमिक ऐसे उनको बोलते हैं तो एक तो बाह्य वस्तु का अस्तित्व है एक पक्ष है और नहीं है अंतर वस्तु का अस्तित्व है ये दूसरा पक्ष है और दोनों का अस्तित्व है ये तीसरा पक्ष है है ना और दोनों का अस्तित्व नहीं है ये चौथा पक्ष है तो खास करके विज्ञानवादी बौद्ध जो है वो बाह्यार्थ के निषेध में युक्ति देते हैं कि दृश्य नहीं है परंतु चित्त ही है घट पटादी पदार्थ जो है ये विज्ञान से बाहर कहीं नहीं है वो कहते हैं कि अंतस्थ घट का ही बोध होता है जब हम खड़े को जानते हैं तो एक घंटे से बाहर एक हाथ की ऊंचाई पर पानी से भरा हुआ घड़ा रखा है पानी से भरा हुआ घड़ा और एक हाथ की ऊंचाई पर इतनी गोलाई में और इतनी देर से रखा हुआ है वो जो घड़े का स्थान है घड़े का काल है और घड़े का आकार है और उसमें जो जल रखने की क्रिया है ये बाहर होने पर नहीं मालूम पड़ती ये अंतस्थ होने पर ही मालूम पड़ती है इसलिए घट काल घट देश घट द्रव्य और घट की क्रिया ये सब की सब विज्ञान रूप है चित्त से पृथक कुछ नहीं है केवल अंतस्थ घट का बोध होता है बाह्य घट का बोध होता ही नहीं ये दे देखे विज्ञानवादी ने बाह्य पदार्थ का खंडन किया बोले केवल विज्ञान ही है नारायण तो गौड़ पदाचार्य जी ने इस जुक्ति को बिल्कुल ज्यों का क्यों मान लिया बोले कि ठीक है हम मानते हैं आधा काम तुमने हमारा कर दिया ना बाहारत नहीं है है ना विज्ञान नहीं है तो बोले बाधा बाकी क्या रहा कही जो तुम पैदा होने वाला और नष्ट होने वाला विज्ञान मानते हो है ना ये तो काल का बच्चा है और मैं काल का साक्षी हूं तो केवल हेतु और फल भाव ना होने से प्रपंच शून्य है या विज्ञान मात्र है ऐसा जो बौद्ध कहते हैं उसकी जगह पर वेदांती कहते हैं कि अधिष्ठान के आदेश अकाल अवस्तु स्वयं प्रकाश अद्वितीय होने के कारण इस अधिष्ठान के बोध से न अंतस्थ घट है न बहिष्ठ घट है और जिस युक्ति से घट सिद्ध नहीं होता उसी युक्ति से चित्त भी सिद्ध नहीं होता तो हमने शब्द उनका लिया और जुक्ति भी उनकी ली और उनकी जुक्ति से प्रपंच का निषेध विज्ञाना प्रपंच का निषेध और उसके बाद उसकी शून्यता भी प्रपंच की शून्यता भी स्वीकार कर ली और उसके बाद उसका जो अधिष्ठान चैतन्य है वो वेदांत की अपनी खास विशेषता है और ये बात कारिका में ये खास करके अलाट शांति प्रकरण में स्थान स्थान पर इस परमार्थ तत्व का बोध है इसी से ये जो निनावे मोक है ना इसके भाष्य में शंकराचार्य महाराज ने जो दो लाईन अन् में लिखी है वो ध्यान देने लायक है यद्यपि बाह्यार्थ निराकरण ज्ञान मात्र कल्पना चय वस्तु सामीप्यम उत्तम द परमाथ तत्व अद्वैत वेदांत स्वयं विज्ञे ये शंकराचार्य भगवान की दो पंक्ति है दो वाक्य है बौद्धों ने यद्यपि बाह्य वस्तु का न होना और केवल ज्ञान मात्र है उन्होंने तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा और अपने भास्य अनुभव के द्वारा भी इस बात का प्रतिपादन किया और वो अद्वितीय वस्तु के बहुत पास है परंतु ये जो परमार्थ तत्व तो है आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानना ये तो वेदांत स्वे ये केवल वेदांत में ही जानने योग्य है ये केवल तर्क युक्ति अथवा कल्पना या अनुमान से जानने योग्य जानने योग्य नहीं है सब का निषेध करके निषेध के अवधि में जो साक्षी बैठा हुआ है उसको ब्रह्म वेदांत बताता है ये वेदांत की अपनी अपूर्वता है ये केवल अनुमानिक पदार्थ नहीं है ये स्वयं अनुभव सिद्ध पदार्थ है अनुभव स्वरूप पदार्थ है तो ये बात बताई इन्होंने कि क्रमते नहीं बुद्ध से ज्ञानम धर्मेश पाठ नहीं है भाष्य की दृष्टि से भी संतानवता निरंतरस्य आकाश कल्पस्या इतने पर्याय इसके दिए हुए हैं तो जब संतान अवतः माने जो काल में भी फैला हुआ हो निरतर से वस्तु जिसमें परिच्छेद न करते हो और आकाश कल्प जिसमें देश परिच्छेद न हो ये तीन शब्द तीन बात के लिए हैं संतान अवतः माने क्रम संबित जो होती है बाप बेटा पोता ये क्रम संभित है वो पहले बाप हुआ फिर उसका बेटा हुआ फिर उसका पौत्र हुआ तो ये क्या है का काल की संबित है तो संतानवत शब्द से काल से अपरिच्छिन्न निरंतर घाट और पाट, और दोनों के बीच में फोफर अवकाश पोल <laughs> तो अंतर पड़ गया है घट और पट के बीच में अंतर है और इसमें कोई अंतर नहीं है निरंतर है निरंतर है अर्थात विषय के परिच्छेद से वस्तु के परिच्छेद से रहित है और आकाश कल्पस्य अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे की कल्पना से विनिर्मुक्त है जब ताई शब्द का ये अर्थ है तब उसका अर्थ हुआ देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जो बुद्ध माने ब्रह्म स्वरूप जो बुद्ध उनका जो ज्ञान है वो धर्मेशु न क्रमते आत्मरूप धर्म में आत्मा को भी वो विषय नहीं बनाता और संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि को भी विषय नहीं बनाता वो अद्वितीय है उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है माने बुद्ध भी अद्वितीय है उसका ज्ञान भी अद्वितीय है और सर्वे धर्मा सब के सब आत्मा भी अद्वितीय है सर्वे तथा इसका अभिप्राय यह हुआ कि ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म ये तीनों तीन चीज नहीं है एक ही है ये इसका इसका कुल का मिला के अर्थ ये हुआ जैसे ब्रह्म वेद ब्रह्म वो जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही है तो ब्रह्मज्ञानी में और ब्रह्म में भेद नहीं है और ज्ञान में और ब्रह्म में भेद नहीं है तो जो ब्रह्म है सोई ब्रह्म ज्ञान है सोई ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान ये तीनों तीन चीज नहीं है अब गीता में ज्ञानम ज्ञेम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य बिष्ठता ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठता चरम चाचरम एवच चर भी वही अचर भी वही तो मैंने उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है परमात्मा ही जथार्थ तत्व आकाश के समान अचल अभिक्रिया निरवय नित्य अद्वितीय असंग है नहीं दृष्टोकृष्टे विपरी लोपो विद्यते अविनाशित वृष्ठ दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता अविनाशी होने के कारण देखो विनाश तो अनुभव का विषय है विनाश हो तो मालूम पड़े कि नहीं मालूम पड़े जन्म हो तो मालूम पड़े कि नहीं मालूम पड़े तो असल में जन्म होना और विनष्ट होना ये तो मालूम पड़ता है जिसको मालूम पड़ता है उसका न जन्म है न उसका विनाश है न उसमें आना जाना है तो न ही तदबुद्धे न भाषितम वेदांत के सिद्धांत से बहिर्भूत जो कुछ किसी बुद्ध ने कहा है एत ज्ञानम बुद्धे न भाषिता उसने इस अद्वितीय ज्ञान का निरूपण नहीं किया है उसने अनेक ज्ञान का निरूपण किया हो यह हो सकता है और उसने ज्ञानाभाव भाव शून्य का निरूपण किया हो क ये भी ठीक है परंतु ऐसे अद्वितीय ज्ञान का निरूपण उन्होंने नहीं किया है अब ये श्लोक जो है ग्रंथ का जब प्रारंभ हुआ ज्ञान आकाश कल्पे नो गोपमान भिन्ने न संबुद्ध स्तंबंदे द्विपदम्बरम बिल्कुल वही बात जो उपक्रम में जो बात कही गई थी वही उपसंहार में बात कही गई इसलिए ये ग्रंथ बिल्कुल अपने में सुसंगत है केवल दूसरों का शब्द लेकर के और दूसरों की युक्ति लेकर के बीच बीच में उन्हीं के शब्द से और उन्हीं की युक्ति से उनके मत का खंडन किया हुआ है ये वेदांत की एक अपनी विलक्षणता है अपूर्वता है यह भी कोई नई बात नहीं है सारे वेदांत संप्रदाय में माना हुआ है खंडन खंडकाद में वो प्रसंग आया एक ब्रह्म बैठा हुआ तो जाके किसी ने पूछा महाराज ये सृष्टि कैसे हुई तो तो चुप रहे भाई बोले कि दुनियादार लोग अपनी एक मान्यता बना लेते हैं तो आके पूछते हैं कि महाराज भूत है ना आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं तो यदि हम कह दें कि नहीं मानते हैं तब वो सिद्ध करने लगते हैं कि है और हम कह दें कि है तो कहते हैं सिद्ध करो है ना अरे बाबा भूत तो तुम अपने दिमाग में लेके आए अब हमारे दिमाग में काय को बरते हो है ना हाँ उसको अपने दिमाग में रखो एक एक बिलायत में लड़की थी हो है ना तो उसको भूत दिखता था अब बिचारी भूत देखते देखते पागल हो गई पागल हो गई एकदम रोज उसको भूत दिखे तो एक वैज्ञानिक था उसको उसने बताया कि सच्ची घटना है बोला उसने बताया कि एक भूत हमारे कमरे में रोज आके खड़ा हो जाता है और वो दरवाता है तो उसने कहा कि खोज कमरे बंद कर दो खोज करवा लो दो आदमी रख लो रोशनी कर लो सब कुछ करके उसने देखा समय पर रोशनी बुझ जाए और भूत आके सामने खड़ा हो जाए तो उसने कहा अच्छा तुम किसी को बताना नहीं आज रात भर में तुम्हारे कमरे में रहूंगा वो चुपके से आके छिप गया हो और समय पर रोशनी बुझी और भूत प्रकट हुआ जो भूत प्रकट हुआ सो उसने अपना तार जेब में से जलाया तो वो तो भूत नहीं था उसका भाई था है ना उसका भाई था रोज आ आके उसको डरवाने के लिए शौकिया उसको परेशान करता था और बरसों से परेशान कर रखा था जांच करने पर वो भूत की जगह पर भाई निकला हो तो मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ थोड़ी बहुत जो कमजोरी होती है तो डर दिखा के लोभ दिखा के उससे लोग उससे लोग फायदा निकालते हैं बोला बहुत एक बार दादा है ना अपना तो इसका ऐसा ख्याल हो गया कि हमारा लीवर बहुत बढ़ गया है ये ये कोई बरस छह महीने बात नहीं रही बरसों रही बोला आज दो महीने चार महीने नहीं, नहीं, नहीं बरसों रही बरसों रहे। यहाँ तक कि पदमपत सिंघानिया कोई बिलाय गए थे तो वहां से दवा ले आए लीवर अच्छा करने के लिए नारायण है ना? तो परंतु अच्छी नहीं हुई हम लोगों को कोई रोग होता था तो बहुत प्रेम से उसकी बहुत रुचि होती है उनकी चिकित्सा करने नहीं अच्छा हुआ तो हमारे मथुरा में एक असिस्टेंट सर्जन था वो हमारे पास आता था हमेशा सत्संग करने के लिए आता था उसने कहा कि दादाजी हम चिकित्सा करेंगे आपकी अब महाराज आके देखा देखा दादाजी तो दही खाएं मूली खाएं ये खाएं वो खाएं उसने देख के इंजेक्शन लगाया अच्छा फिर एक आध गोली गोली खिलाई महीने दो महीने के आप घटा आप घटा पहले महीने में कहा आप कम हो गया दूसरे महीना में कहा आप कम हो गया तीसरे महीना में कहा बिल्कुल अच्छा हो गया तीन महीने तक दवा के ऊ तो तीसरे चौथे आता था देख जाता उसके कोई दो बरस बाद उसका तो हो गया तबादला गोरखपुर चला गया वहां सर्जन हो गया जब हम लोग गए गोरखपुर तो उसने बुलाया अपने घर में भोजन करने को तो हमने कहा भाई तुमने तो दादा को अच्छा कर दिया उसका लीवर बिल्कुल ठीक हो गया दो बरस से एकदम ठीक है तो हंसने लगा उसने कहा कि स्वामी जी दादा का लीवर तो बढ़ा हुआ बिल्कुल था ही नहीं <laughs> उसने कहा कि बिल्कुल लीवर था ही नहीं एकदम नॉर्मल था कि तब तुमने इतने दिन किया क्या कब मैंने ये विटामिन का तो इंजेक्शन दिया और विटामिन की गोलियां खिलाई और इनको ये बताया कि हम लीवर की दवा कर रहे हैं जिससे इनके मन में जो वो लीवर बैठ गया है ना मन का लीवर अच्छा हो जाए शरीर में शरीर में कोई लीवर नहीं था <laughs> उसने खुदा ही कहा हमसे वहां जाने पर गोरखपुर जाने पर बहुत अच्छा डॉक्टर है डॉक्टर माथुर उसका नाम है <laughs> तो ये ये जो सृष्टि है ना ये तो महाराज बहुत ऐसी बड़ी विलक्षण है कुछ इसमें भय दिखाना पड़ता भय भय दिखा करके ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा है ना कुछ लोभ दिखाना पड़ता है कि ऐसे तुमको बहुत फायदा होगा है ना और इस तरह से मनुष्य को ले के आगे ले करके चलना पड़ता है उसको सामाजिक बनाना पड़ता है मनुष्य जो तो व्यक्ति हो गया है ना अपने देह को ले के अपने मन को लेकर के अत्यंत स्वार्थी हो गया है ना अत्यंत भोगशक्त हो गया है उसके जीवन को तरह तरह से व्यवस्थित करते हैं तो अब ये विवाह है ये विवाह जो है ना ये जीवन को व्यवस्थित करने का एक मार्ग है बोला यदि विवाह न करें तो एक स्त्री का न जाने कितने पुरुषों से संबंध हो कोई व्यवस्था न होए उनके ऊपर वो आक्रमण कर दे उनके ऊपर वो आक्रमण कर दे उनके दुश्मन वो हो जाएं उनके दुश्मन वो हो जाएं तो विवाह के द्वारा विवाह के द्वारा उसकी व्यवस्था कर दी है ना ऐसे अपने पुराणों में शास्त्रों में तो बहुत बहुत आता है तो ये जो है ना सृष्टि का रहस्य ऐसा है अपने मन में जो मान लेते हैं वो आके कहते हैं अब यदि कृष्ण का भक्त हमारे सामने आ जाए और वो कहे कि राम से कृष्ण बड़े हैं हमारे देखो यही बैठे हैं ऐसे विचारवान लोग बोला एक दिन मैंने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया कथा में है न तो सुन के एक बुद्धिमान पुरुष ने पूछा कि क्या स्वामी जी रामचंद्र से ज्यादा सुंदर थे श्री कृष्ण है तो ना तब मैंने दूसरे दिन फिर रामचंद्र के सौंदर्य का वर्णन किया हो है ना तो ये जो रामचंद्र में और श्री कृष्ण चंद्र में सौंदर्य का वर्णन है वो हमारे मन को एक स्थान में देखो ये समझा कर बुझा कर लाड़ लड़ाकर अपने मन को एक जगह फंसाने के लिए एक जगह लगाने के लिए व्यवस्थित करने के लिए है अगर इसी बात पर लड़ाई कर लो कि राम ज्यादा सुंदर कि कृष्ण ज्यादा सुंदर है ना, तब तो उसका सारा उद्देश्य ही सारा उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा ना कल एक सज्जन हमारे पास एक हस्तलिखित पुस्तक ले आए थे सतशलो की थे। लिखा तो उसमें यह था कि महाकवि जयदेव का मैं बेटा हूं आ, मेरा नाम अमुख है और मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ लाहौर में बैठ करके लिख रहा हूँ और इस समय मुसलमानों का बहुत बड़ा आक्रमण लाहौर पर हो रहा है ऐसा लिखा है उसमें तो उसमें लिखा है कि ये जो लोग ईश्वर को निराकार निराकार बोलते हैं वो तो बिल्कुल सोलह आने भ्रम में हैं क्यों भ्रम में है, है? बोले उनको साकार ईश्वर में भक्ति नहीं है प्रेम नहीं है ध्यान नहीं है एकाग्रता नहीं है अनुभव नहीं है साकार ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ तो बोले अंगूर खट्टे हैं साकार है ही नहीं निराकार निराकार बोलते हैं है ना? निराकार निराकार बोलते हैं वो तो बिल्कुल भ्रांत हैं जो ईश्वर को निराकार बताते हैं अभी कल कल वो पुस्तक मैंने महाकवि जयदेव के पुत्र की रचना है वो कोई वैष्णव सज्जन ले आए थे हस्तलिखित प्रकाशित नहीं है तो मैंने कोई दस मिनट में सारी पुस्तक अक्षर अक्षर पढ़ लिया दस मिनट में और वहां जो लोग बैठे थे सब भूल गए किसी का ख्याल नहीं था लेकिन पुस्तक मैंने पूरी पढ़ ली तो लोग अपने दिमाग की जो बात है ना उसको प्रधानता देते हैं है ना और उसी को दूसरे के दिमाग में भरना चाहते हैं हमारे पास एक रोता हुआ आदमी आता है तो कहता है कि तुम भी हमारे साथ बैठ के रो है न और एक हंसता हुआ आदमी आता है तो कहता है तुम भी हमारे साथ बैठ के हंसो है ना? अच्छा कांग्रेसी आता है तो कहता है स्वामी जी आप कांग्रेस का काम करो और कम्युनिस्ट आता है तो कहता है इतनी गरीबी इतनी अशिक्षा है ना इतनी बेमानी फैल रही है और आप बैठ के भंती करते हो आओ हमारे है ना कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाओ है ना वो हमारे विचार हमारे अनुभव हमारे दृष्टिकोण का आदर नहीं करता है वो तो अपने अपने में अपने अपने में फंसे हुए है ना हमारा सृष्टि कैसे हुई तो महात्मा तो चुपचाप हंसते रहे तो, तो बोले नहीं बोले फिर बोला कि भाई देखो हम अपने स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूप में आनंद से रहते हैं है ना सृष्टि चाहे कैसे भी हुई हो कि ना हुई हो इससे हमारा क्या मतलब हम तो अद्वितीय ब्रह्म हैं परिपूर्ण हैं इसकी चर्चा करने से हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं, नहीं। बोले नहीं महाराज कृपा करके बता दो हमारी शंका मिटा दो बोले अच्छा तू कैसे मानता है कि सृष्टि कैसे हुई तो बोले हम तो मानते हैं कि परमाणु से सृष्टि हुई ये खंडन खंड कार्य में आ, बोले परमाणु से मानते हैं परमाणु कैसे होते हैं बेटा तो बोले उसमें टुकड़े परमाणु के टुकड़े नहीं होते अवयव नहीं होते उसमें तो पर बोले जिस चीज में अवयव नहीं होते वो दो जब संजोग उनका दो का संजोग कैसे होगा और संजोग नहीं होगा तो अणु कैसे बनेगा और अणु नहीं बनेगा तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी निरवय वस्तु वे हिस्से की वस्तु का संजोग ही नहीं होगा संजोग नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी तो बोले महाराज आपने तो परमाणु का ही खंडन कर दिया बोले हमने परमाणु का खंडन किया हमने नहीं किया खंडन यानी कर तो नहीं आप बोले तूने परमाणु को निरवय बताया और फिर परमाणु से सृष्टि मानी तो तेरे मत में जो असंगति है ना तेरे मत में जो असंगति है वो मैंने बताया मैंने ये नहीं बताया कि परमाणु से सृष्टि होती है कि नहीं होती है तेरी मान्यता में असंगति है बोले अच्छा महाराज प्रकृति से होती होगी है ना तो प्रकृति क्या होती है बेटा कब प्रकृति महाराज है ना संपूर्ण जगत का कारण है और नित्य है नित्य होने पर भी वो जगत के रूप में परिणाम को प्राप्त होती है तो बोले कि भाई यदि वो जगत के रूप में बनती है तो नित्य नहीं है, है ना और वो तो फटती है फूटती है और यदि फटती फूटती है तो नित्य नहीं है दोनों बात में से एक मानो तो भी एक मत मानो है ना तो असंगत हो गया ना असंगत हो गया तो ये कहते हैं कि जब तुम ये कहते हो कि दृश्य आदि में नहीं था और अंत में नहीं रहेगा ये मध्य में चित्त का विलास है ये युक्ति तुम देते हो ना तो हम ये कहते हैं कि आत्मा में ये चित्त पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा इसलिए मध्य में ये आत्मा का विलास है आत्मा इसके अलावा आत्मा के अलावा ये चित्त नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तुम कहते हो कि जगत के मूल में निष्प्रपंच है ना? निष्प्रपंच कोई विलक्षण तत्व है निष्प्रपंच तत्व ही बोलते हैं वो भी हम कहते हैं कि जगत के मूल में निष्प्रपंच आत्म चैतन्य है।, है ना यही तो यही तो बात है केवल तो नैतक बुद्धे भाषितम ये जो वेदांत है ये वेदांत किसी ने अपनी बुद्धि के द्वारा है ना या भाष्य पदार्थ के रूप में दृश्य पदार्थ के रूप में इंद्रियों के द्वारा या यंत्रों के द्वारा दृश्य विषयक निर्णय ये नहीं है ये तो संपूर्ण दृश्यों का निर्णय संपूर्ण जंत्रों का निर्णय संपूर्ण इंद्रियों का निर्णय संपूर्ण अंतकरणों का निर्णय और संपूर्ण बुद्धियों का निर्णय जिससे होता है वो साक्षी वो साक्षी देशकाल वस्तु से अपरिचिन्न अनंत है ये बताने के लिए है दुर्दर्श गंभीरम अजम साम्यम विशारदम देखो श्रुति से उपसंहार करते हैं वो ये वेद मंत्र है बुद्धवा पदम ना नमस्कुर्मो यथा बल आपने कुंडको परिषद में सुना होगा तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्ट गुहातम गहवरेष्ठम पुराणम तमात्मस्थम ये नुपश्य धीरा तम सुखम शाश्वतम नेतरेशा दुर्दर्शन बात यह है कि जब आदमी एक चीज को देखने लगता है ना तो दूसरी चीज नहीं दिखती है दृष्टि सर्वांगीण नहीं बनती है है ना एक उंगली देखने लगे तो दूसरी उंगली नहीं दिखती है वो ये जो मालूम पड़ता है ना कि हम दोनों उंगली एक साथ देखते हैं ये भ्रम है ये इतने सूक्ष्म काल में दृष्टि एक उंगली से दूसरे उंगली पर आती है और फिर लौट जाती है और फिर आती है और फिर लौट जाती है कि उस दृष्टि के चांचल्य को हम पकड़ नहीं पाते और दो को देखते हैं